आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन Radio Madhuban, Radio Madhuban, FM. रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट हमारे साथ आज के शो में जुड़े हुए हैं रजिया शेख गुजरात से गांधीनगर से बिलोंग करते हैं और बहुत ही अच्छे एथलेटिक है

तो आइए उनसे बात करते हैं उनसे खेल जगत में कैसा उनका जुड़ना हुआ और कौन कौन से परफॉर्मेंस उन्होंने किए हैं वो सारी बातें सुनेंगे आप सभी की तरफ से रजिया शेख का बहुत बहुत स्वागत है आज के शाम। शुक्रिया मेरा रजिया शेख अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मैं जेवलिन थ्रो की खिलाड़ी रह चुकी हूँ मैंने थर्टी टाइम नेशनल के जो नेशनल लेवल के जो मैंने मेडल जीते है

उसमें 25 गोल्ड और 12 सिल्वर जीते और इंटरनेशनल में मैंने 12 मेडल जीते हैं जैसे कि मैं पार्टिसिपेट की है एशियन गेम्स दो एटी 82 एशियन गेम्स में खेली हूँ 86 सिक्स में खेली हूँ और एशियन एथलेटिक में मैं जकार्ता में खेली और दिल्ली में जो 89 में हुआ उसमें मैंने अपना हाईएस्ट बेस्ट किया और पाकिस्तान और श्रीलंका और

कलकत्ता में जो मैंने साउथ एशियन गेम्स के अंदर दो बार मैंने उसमें रिकॉर्ड किए जैसे कि कलकत्ता में फर्स्ट इंडियन वमेन जिसने अबाउ 50 मीटर क्रॉस किया वो मेरा खिताब मेरे नाम पे है जैसे कि यहाँ की राजस्थान की ये लड़की थी एलिजाब देवनपोट उसने 19 साल का एक पुराना रिकॉर्ड किया था साल पुराना में, जब मैं मैंने वो एटी फाइव में जब तोड़ा

तब वो उसने उन्नीस साल पुराना वो रिकॉर्ड करा था उस उसका किताब को मैंने अपने नाम पे किया जो उसने थर्ट फोर्टी सेवन था और मैंने फ़ेका 50.38 तो मैंने वो काफ़ी उसको डिस्टेंस से ब्रेक किया एक उस, उनका 21 साल पुराना रिकॉर्ड था जो मैंने गुंटूर में ब्रेक किया था जो 86 में सीओल गेम्स की तैयारी में लगी हुई थी तो वहाँ पर मैंने उनका इक्कीस साल पुराना रिकॉर्ड ब्रेक किया

तो ये मेरे बड़े बड़े मतलब अचीव हैं और मैंने काफ़ी मतलब पांच वर्ल्ड लेवल की टूर्नामेंट जो इंडिया में इनविटेशन दिए दिए थे जैसे का कार्ल्यूस मेरी मेरी वगैरह सब इंटरनेशनल के का काफ़ी बड़े बड़े खिलाड़ी आए थे उनके सामने मैंने एक तो जेवलिन की अंगेरी की लड़की थी जो मेरे सामने वो काफ़ी अच्छी थी वो स्ट्रॉन्ग थी उसको देख के मतलब मेरी मेरी पर्सनलिटी उसके सामने बच्ची लगती थी

तो उस समय मैंने जब पार्टिसिपेट किया था, था तो मैं सोच रही थी कि इसके सामने मैं क्या जीतूंगी लेकिन वो लड़की स्ट्रॉन्ग थी उसके लिए मैं उसका वो नहीं कर सकती वो फर्स्ट रही और मैं सेकंड रही तो ऐसे मैंने वो परमिट परमिटमिट में जो इंटरनेशनल लेवल के वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट थे उसमें मैंने पाँचों पाँच में एक में गोल्ड जीता दो में तीन में सिल्वर जीते एक में ब्रॉन्ज जीता और दूसरी इन्विटेशन टूर्नामेंट में मैंने तीन सिल्वर जीते

रजशेख जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अपने बारे में कि आप कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस किया है और कौन से रिकॉर्ड आपने ब्रेक किया कौन सा किताब आपके नाम है बहुत ही अच्छा लगा आपसे सुनकर ये और मैं चाहूँगा कि आपका खेल जगत में आना कैसे हुआ क्योंकि भारत देश में बहुत से लड़कियाँ हैं लेकिन वो किसी और फील्ड में जाते हैं खेल में कम आते हैं तो आपका कैसे इसमें आना हुआ कौन मोटिवेटर आपके रहें उसके बारे में बताइए जैसे कि ये खेल में एक तो मुस्लिम और मुस्लिम में वो खेल जो क्रिकेट

मेरी शुरुआत गेम थी जो मैं क्रिकेट में ऐसा था कि मैं मेरे पापा की अपनी खुद की से ब्रदर्स क्रिकेट टीम चलती थी तो मेरे पापा को क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था कि मैं इंडिया की टीम में क्रिकेट खेलूँ तो उस समय क्रिकेट की लेडीज़ को इतना कोई सपोर्ट नहीं मिलता था कुछ स्पॉन्सर नहीं मिलता था विदेशों में जाने के लिए मेरे को कोई उम्मीद नहीं जग रही थी तो मैंने क्रिकेट

मेरे पापा के कहने से क्रिकेट शुरू किया मैं क्रिकेट में बहुत अच्छी बॉलिंग करती थी इन स्विंग आउट करती थी मिडिल स्टंप। लड़के को लीग टूर्नामेंट ए ग्रेड की लीग टूर्नामेंट बरोडा की जो होती थी उसमें मैं खेलती थी लड़के छः होते थे और हम पांच लड़कियां खेलती थी तो मैं मिडल स्टम लड़कों का निकालती थी तो वहाँ से बाहर से हुग होते थे लड़कों का

कि भाई ये लड़की हो के हमारे भी लड़कियों की विकेट निकालती है तो ये इसको यहाँ से हटा यानी लड़कियों को गेम हमारे साथ ज्वाइन नहीं की जाए लड़कियों की गेम अलग कर दीजिए तो हमारे पास ऐसा कोई स्कोप नहीं था कि लड़कियां बाहर जाके या कहीं जाके हम अपना परफॉर्मेंस दिखाएं तो मैं पहले क्रिकेट वेस्ट जॉन तक खेली वेस्ट जॉन में मेरे साथ थोड़ा अन्याय हुआ कि मेरे को ट्वेल मैं इतने क्रिकेटर थी लेकिन मुझे ट्वेल्थ में बिठा दिया गया था इसके लिए फिर मैंने क्रिकेट को छोड़ के

क्रॉस कंट्री शुरू किया क्रॉस कंट्री के अलावा मैंने काफ़ी नेशनल फुटबॉल खेली उसके अलावा मैंने कह, कहीं uh, जैसे कि कबड्डी खोखो वगैरह हमारे हमारे अपने लोकल टूर्नामेंट्स होते थे उसमें भी पार्टिसिपेट करती थी तो ये एक ऐसा था कि मेरे पापा ने जो मेरे को क्रिकेट का खेलने का शौक डाला लेकिन मेरा जुनून ऐसा था कि मैं कुछ बन के तो मैंने अपना इवेंट uh, डाइवर्ट किया एथलेटिक में आ गई

तो एथलेटिक में आई तो मैं वैसे स्कूलिंग लेवल पर मैं जैसे अपने स्कूल के अंदर जो गेम्स होते थे उसमें मैं गोला फेक चक्र फेंक भाला फेंक तीनों तीन में मैं बहुत अच्छा स्ट्रेट लेके जीत मतलब हर लोग मेरे

मेरे लिए क्लैपिंग करते थे तो मुझे एक्साइटेड आता था तो मैं बहुत अच्छा करती थी स्कूल में 100, 200 हंड्रेड भी सबको इमेज जीतती थी हर एक इवेंट की मतलब कम से कम जो भी इवेंट होती थी हाई जंप भी मैं कर लेती थी लॉन्ग जंप भी मैं कर लेती थी ट्रिपल जंप भी कर लेती थी तो सारी के सारी इवेंट मैं स्कूल में कर लेती थी तो मेरे पप्पा ने एक बार कुछ रेलवे में, में मेरे प्पा नौकरी करते थे तो उन्होंने एक बार जाना कि रेलवे में कुछ ऐसा टोर्नामेंट है और उसका सलेक्शन होगा तो उसमें

पापा काम करते तो लड़की डिपेंडेंट खेल सकती तो अजमेर में पहली ही टूर्नामेंट थी तो पहली बार ही गई तो मैं एक में नहीं दो में फर्स्ट और तीन में सेकंड आई तो मुझे बहुत एक्साइटेड हो गया कि मैंने इस गेम को कैसे चुना और मैं कैसे आगे तो वो एक्साइटेड एक्साइटेड में आगे में आगे बढ़ती गई बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका खेल जगत में जुड़ना हुआ और पहले आपका चॉइस क्रिकेट था उसके बाद फिर आप इसमें आगे

तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि एक लड़की होने के नाते किस तरह से खेल जगत में भी आ, वैसे तो लड़की को हर जगह जो है फेस करना पड़ता है और खेल जगत में भी करना पड़ता है ये आपसे सुनने को मिला और इसमें अभी जो पोजीशन पे हैं आप जिस मुकाम पे अभी आप पहुँचे हैं जिस जगह पे आप हैं खेल जगत में तो उसमें आपको और क्या अचीवमेंट करने हैं आपके क्या सपने हैं खेल जगत से लेकर

वैसे तो मैंने केंद्रीय विद्यालय के लिए मैं पहले रेलवे में थी रेल मेरे रेलवे वालों ने मुझे जॉब दी थी तो रेलवे मैंने छोड़ दी रेलवे कुछ कारणवंश मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और उसके बाद मैंने पाँच मतलब एक दो साल छोड़ के मैंने केंद्रीय विद्यालय की स्कूल को ज्वाइन किया वडोदरा में ओ स्कूल तो उसको मैंने पाँच साल में बारह नेशनल के मेडल उनको बच्चों को

मेरी मैंने मतलब मेरी कोचिंग में उनको बच्चों को दिए और बच्चे लोग उसका इतना अच्छे से वो समझते थे मेरी भाषा उस उनके पेरेंट्स बोलते थे कि ये मैडम ऐसी क्या ट्रेनिंग देती है जो इतना अच्छा बच्चा उनका लिसन कर रहा है आज बच्चा घर के अंदर जो हम बोलते वो खा ला खाना खा लेते हैं पहले मैडम का मतलब मैडम ने ऐसा उनको क्या दिया है वो पेरेंट्स भी खुश होते थे उन बच्चों को मैंने ऐसी ट्रेनिंग दी कि घर का एटमोसफियर भी उनको

मेरे साथ लेती थी उनके पेरेंट्स को भी मैं अपने साथ मिला लेती थी तो मैंने 12 मेडल दिए और पाँच एस जी मेडल दिए तो वो मेरे लिए बहुत क्रेडिट गया और अभी भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि कहीं कोई भी बच्चे को मैं ट्रेनिंग करना चाहती दिलाना मैंने देना चाहती हूँ कुछ कोचिंग करके अभी जैसे मैं जूनियर इंडिया कोच के लिए मैं गई थी झारखंड करेंट दो इन में एंड में दिसंबर में

तो उसमें भी मैंने मतलब बच्चों को बहुत अच्छा सा वो दिया सजेस्ट जैसे कुछ उसकी फोल्ड है वो मैं निकालती थी कि जेवलिन थ्रो में क्या एक्सन होना चाहिए रनिंग में क्या है रिले में कैसे बैटन एक्सचेंज करना है वो सब मतलब मेरा ऐसा है एम कि बच्चा कुछ करे तो कुछ एम ऐसा पाए हैं कि जहाँ पे मतलब बच्चा एक्सलेंट कर जाए कोच के ऊपर भी डिपेंड होता है तो वो कोच भी और बच्चा दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए आगे क्या करना चाहिए

बस आगे तो मैं अपना कोई ऐसा एक स्टूडेंट खड़ा करना चाहती जो मेरी लेवल पे और मेरे से भी ऊपर जाए मैं वो चाह चाहती हूँ कि बच्चा मेरा नाम कमाए और अभी मैंने ध्यानचंद अवार्ड के लिए अप्लाई किया है जैसे वो ये साल मेरे को

मिलने की काफ़ी उम्मीद लग गई है कि जैसे मोदी साहब उधर बैठे हैं तो शायद हो सकता है मोदी साहब मेरे लिए केयर करे और मोदी साहब मेरे लिए मेरी तमाम इच्छाएं पूरी कर दे या ध्यान और दिलाके तो मेरी ये उम्मीद है ये सबसे बड़ी मेरी एम होगी

बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपका आगे का फ्यूचर का ये जो है डैनचन अवार्ड जीतने का है और उसके लिए आप काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं चलिए एक और बात मैं पूछने से पहले अभी यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुपन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो न्यूस्कृ

नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं रजिया शेख से गुजरात गांधीनगर से बिलोंग करते हैं और एक अच्छे खिलाड़ी के साथ साथ कोच भी हैं और बच्चों को काफ़ी अच्छी तरह से ट्रेन करते हैं बच्चों को बहुत ही सुंदर ढंग से ट्रेन करके बच्चों को जो है काफ़ी मेडल्स भी उन्होंने दिलाए हैं और आइए अभी बात करते हैं उनसे रजिया शेख जी मुझे आप ये बताइए कि एक अच्छे खिलाड़ी बनने के लिए क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए कौन से स्किल उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट

बच्चे के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए जैसे कि वो उसके अंदर मैं मैं अपना टैलेंट सर्च करती हूँ बच्चों के अंदर कितना उनके अंदर टैलेंट है पहले तो बच्चे का टैलेंट वो कितना मैं जो लोड दे रही हूँ उसमें कितना वो लोड एक्सेप्ट करता है तो उसके अंदर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सी मतलब इवेंट हमें चूज़ करना है कोच को पहले कोच को ये नॉलेज होना जरूरी है

तो बच्चे के अंदर हम टैलेंट देख के हम उनको देखते हैं कि उसके अंदर क्वालिटी क्या क्या है जैसे किसी के अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है किसी के अंदर नहीं होता है तो हम उन उसके हिसाब से उनको ट्रेनिंग देते हैं और वो क्वालिटी देख के हम उनके इवेंट पहले सजेस्ट करते हैं कि भाई ये तेरी इवेंट है जैसे मेरे पास बच्चे थे तो उसमें

किसी को मैं लॉन्ग जंप देती थी किसी को ट्रिपल जंप देती थी कोई हंड्रेड टू हंड्रेड करता था कोई लॉन्ग लौ, डिस्टेंस करता था कोई मैराथन भी करता था मेरे पास ऐसे भी बच्चे थे जो वो लॉन्ग डिस्टेंस भी अच्छे से दौड़ सकते थे तो उनके अंदर एक क्वालिटी देखना जरूरी है बच्चों को क्वालिटी में छोटे बच्चों का मतलब स्किल अभी बड़े को तो ऑलरेडी जो कोचिंग कैंप में रहते हैं काफ़ी उनको बड़े अच्छे से उनको सब कुछ सुविधा मिलती है और वो

आ, अपने देश के लिए अभी एथलेटिक का स्टहर काफ़ी ऊंचा हो गया है और वो कर रहे हैं अच्छा काम और हम चाहते हैं कि अगले हर एक इंटरनेशनल में हमारा भारत का नाम रोशन बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कोच के नज़रिया से हम उसमें आप जो है विद्यार्थियों में खिलाड़ियों में टैलेंट देखते हैं उस हिसाब से फिर उसको ट्रेन करना आप शुरू करते हैं ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया विद्यार्थी में जितना टैलेंट है उतना ही वो आगे बढ़ सकता है और

बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग एक खिलाड़ी होने के नाते कितना टैलेंट उसके अंदर होना चाहिए चलिए जाते जाते मैं एक और बात पूछना चाहूँगा कि वर्कआउट कैसे करे कितना समय करे एक प्लेयर को कितना समय वर्कआउट करना चाहिए आपके इस एथलेटिक में अगर प्लेयर है तो वो कितना वर्कआउट करे और कैसे प्रैक्टिस करें उनको सबेरे कम से कम दो घंटे

दो घंटे उनकी अपने एक घंटा तो हमारी रनिंग वार्म एक्सरसाइज वगैरह काफ़ी वो होती है वो हडलिंग एक्सरसाइज जंपिंग एक्सरसाइज है, हर हर एक इवेंट की अपनी अपनी एक्सरसाइजेज होती है तो उसको कम से कम एक डेढ़ घंटा तो वही चाहिए और फिर रिलैक्सेशन के लिए कम से कम आधा घंटा आधा घंटा जैसे मेडिटेशन कर लो कहीं अपनी पर्सनल एक्सरसाइज है वो कर लो

उससे काफ़ी रिलैक्सेशन हो जाता है तो नेक्स्ट नेक्स्ट अपना जो शेड्यूल होता है उसको रिकवरी मिलती है तो उसका ये एक दो घंटे सुबह और दो घंटे शाम अपने अगर स्कूल के बच्चे हैं तो इतना सारा टाइम नहीं दे सकते तो कम से कम सुबह की तो वो कम से कम एक घंटा तो अपना ग्राउंड में जाके एक वो दे जो अच्छा एथलीट है उसके लिए एक घंटा तो कम से कम अपना चाहिए

कि एक एथलेटिक है तो उसको एक घंटा कम से कम एज ए स्टूडेंट के हिसाब से अगर स्टूडेंट हो गया पढ़ाई पूरी हो गई तो उसको दो घंटा सवेरे और शाम को दो चार घंटा मेरे ख्याल से मिनिमम जो है और अच्छा कर सकते हैं ये आपने कहा और चलिए जाते जाते मैं चाहूंगा कि हमारे सब रेडियो मधुबन के लिस्नर सुन रहे हैं आपको काफी लोग गुजराती और राजस्थान के बॉर्डर वाले सभी लोग सुन रहे हैं तो उन सभी को आप क्या बताना चाहिए यही मैसेज रहेगा की घर में रहने वाले भी

जो अपनी एक्सरसाइज उसे अपना पर्सनल जैसे जॉब करते हैं सारा दिन जॉब करके थक जाते हैं और सुबह में उठने के लिए उनको रिकवरी नहीं मिलती है तो वो कम से कम अपना एक आधा घंटा या पौना घंटा ग्राउंड में जाके अपने लिए या तो घर में ही एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे उसकी ये अपनी पर्सनल योगा टाइप की एक्सरसाइज होती है उससे काफ़ी

Uh, मेरे को बहुत फ़र्क पड़ा जैसे मेरा साइटिका का प्रॉब्लम था उससे मेरे को ये एक्सरसाइज से काफ़ी रिलैक्सेशन मिला और उसके साथ मैंने मेडिटेशन भी किया तो वो मेरे को बहुत फ़ायदेमंद करता है तो मैं भी चाहती हूँ कि सभी को पूरे जो खेलता है नॉन खिलाड़ी को भी ये मैसेज दे जो ज़रूरी है खेल एक आज का आम पब्लिक को बहुत टेंशन रहता है इसलिए थोड़ा सा अपना मन उधर डाइवर्ट दा, करें

बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया कि आज खेल जगत में जिस तरह की बातें हम लोग करते हैं कि खिलाड़ी को एक्सरसाइज करना चाहिए मेडिटेशन करना चाहिए वैसे खेल नहीं खेल रहे हैं खिलाड़ी नहीं है आम जिंदगी जी रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत जरूरी हो गया है आज के दिन में

कि उनको भी कसरत करना है और मेडिटेशन करना क्योंकि आए दिन में आज जो है टेंशन तनाव सबके पास है तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी भी है जितना फिट रहेंगे तनाव उतना कम रहेगा जितना आप मेडिटेशन करेंगे उतना ही रिलैक्स फील करेंगे तो बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया और मैं कहूँगा कि आप, आप वैसे जीवन में सबके पास कहीं ना कहीं छोटा मोटा तनाव तो रहता ही है आप अपने तनाव को कैसे कम करते हैं क्या करते हैं कैसे आप अपने तनाव को तनाव को मैनेज करते हैं

वैसे तो तनाव हर जगह ही होता है हर समय भी होता है कोई ना कोई छोटी छोटी बातों में भी हो जाता है लेकिन हम तनाव को एकदम तनाव की तरह ही लगा रखेंगे तो कुछ नहीं होगा इससे हरदम अपनी खुशियाँ सबके साथ मिलजुल के बातें यही एक सबसे बेस्ट तरीका है आप रिलैक्स टाइम पे, जैसे आपको खाली समय मिलता है तो क्या करना पसंद करेंगे ज़्यादातर तो मैं पाठ पूजा में बात मानती हूँ

जैसे मैं अपना आधा से ज़्यादा टाइम पार्ट में पाठ पूजा में देती हूँ अभी मैं फ्री हूँ बिल्कुल तो उसके लिए मैं पूरा पार्ट में ही लगी रहती हूँ फिर थोड़ा खेल के अंदर जाती हूँ मतलब खेल के एक्सरसाइज कर लेती हूँ फिर नेट वगैरह में बैठ के ना अपना टाइम निकाल लेती हूँ चलिए रजा शेख जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दिया एज ए प्लेयर

जो स्टूडेंट हमें सुन रहे हैं उनको भी काफी अच्छा मिला है और जो हमारे सभी जो भी सुन रहे हैं उन सभी के लिए भी बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया तो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते

तुम जमक चपल चरण हरी आए हो चपल चरण आए चपल चरण हरि आए रे मेरे प्राण भुलावन आए आए रे मेरे नुभावन आए आए रे मेरे प्राण लुभावन आए

नर्तन पद ब्रिज आए हो नर्तन पद ब्रिज नर्तन पद ब्रिज आए आए आयर मेरे प्राण भुलावन आए आए आयर मेरे नैन लुभावन आए आएर मेरे प्राण लुभावन आये, आये

धर बंसी बजावन आए हो बंसी बजावन बंसी बजावन आए आए आयर मेरे प्राण भुलावन आए आयर मेरे नल लुभावन आए आयर मेरे प्राण लुभावन आए